दोस्तों कहानियों के शब्दों के बीच दर्द कहाँ अपनी जगह बना लेता है ये हम कहानी सुनकर ही तय करते हैं लेकिन दर्द को पता होता है उसे कहाँ छुपकर रहना है हमें पता नहीं होता हमें दर्द को कहाँ ढूंढना है आइए सुनते हैं ऐसी ही एक छोटी सी कहानी जिसमें दर्द छुपा है लेकिन कहाँ छुपा है हम नहीं जानते आप सुनिए और तय कीजिए कहाँ छुपा हुआ है कहानी का नाम है जंग और इससे लिखा है सुधीर द्विवेदी ने सुनते हैं इधर साझ गहरा उधर गांव के नए नए जवान हुए लड़कों का झुंड महेश चाय वाले की के इर्द गिर्द फतेह अली को घेरकर बैठ जाता ताया, आप तो सन पैसठ की लड़ाई लड़े हो कोई किस्सा सुनाओ लड़के फरमाइश करते और फतेह अली की यादें भट्ठी पर चढ़े भगोने की चाय की तरह उफान मारने लगती कभी नाले के उस पार जंगी तोपों की गड़गड़ाहट तो कभी दुश्मन की टोली पर बरसती किससे उनकी जुबान से हर्फ दर हर्फ शोले बनकर निकलते और माहौल गर्मा उठता पूरा पिटारा भरा था जंगी किस्सों का उनके अंदर और होता क्यों न भला वालिद साहब फतेह अली खुद और उनका बेटा तीन पुश्ते फौज में रही थीं उनकी किस्सों का सिलसिला चढ़ती रात तब तक चलता रहता जब तक फतेह अली की बहू उन्हें खाना खाने के लिए आवाज न दे देती आज हवाओं में अजीब सी तपिश थी चाय की दुकान में पीछे की तरफ रखा टीवी अपनी भरराती आवाज में सरहद पर जंग की भविष्यवाणी कर रहा था अचानक एक नौजवान दम तम तमा उठ खड़ा हुआ बातों से कोई फायदा नहीं होगा जंग शुरू हो जानी चाहिए ये बगैर जंग लड़े ना सुधरेंगे आप क्या कहते हो ताया? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो बरखुरदार पर फते अली बोले ही थे कि अब रोटी तैयार है बहु बिल्कुल सामने आकर कह रही थी कई दफा पुकारने के बावजूद जब फतेह अली उसकी आवाज़ नहीं सुन पाए थे तो वह वहाँ चली आई थी बेरंग से झलकती उसकी सोनी मांग देख फतेह अली अचानक ही सिहर उठे और फौरन उठकर घर की ओर बढ़ चले पर क्या ताया जवाब तो देते जाओ लड़के ने पीछे से आवाज लगाई फते अली के कदम ठिठके, एक सहमी नजर उन्होंने अपनी बहू पर डाली और फिर बोले जंग जिंदगी का रंग खुरच डालती है उसको जंग लगा देती है लड़का हैरत से जाते हुए फतेह अली की पीठ ताक रहा था इधर उफनती खुली आग की ददक को महसूस करते ही बगोने की बाट के अंदर अपनी सरहद में जा सिमती थी धन्यवाद शुक्रिया मेहरबानी कहानी यहीं खत्म होती है मैं हूं पूजा अनिल और हम सुन रहे थे सुधीर द्विवेदी की कहानी जंग